आप सुन रहे हैं का सामुदायिक है, है। ब्रह्म कुमारी है विशेष रूप से योगा डे मनाया जाता है भारत वर्ष में और इसकी बहुत सारी तैयारियां हो रही है और भारत के हर प्रांत में हर गाँव में जो है इसकी चर्चा अब शुरू हो चुकी है और लोग इसके प्रति जागरूक हो रहे हैं 21 जून को खास करके योगा डे के रूप में मनाया जा रहा है तो काफी चीजें जो है लोगों में जागरूकता है और समय समय पर लोग योगा केंद्र में जाने लगे हैं योग सीखने लगे हैं। तो आइए हम इसी विषय पर योगा डे के विषय पर योग के बारे में जानकारी हासिल करते हैं प्रोफेसर गजेंद्र वर्मा जी से आप सभी की तरफ से प्रोफेसर गजेंद्र वर्मा जी का बहुत बहुत स्वागत है इस विशेष कार्यक्रम में नमस्कार प्रोफेसर गजेंद्र वर्मा जी ये बताइए कि हमारे भारत देश में योग से क्या अभिप्राय है योग शब्द की युग्म से हुई है जिसका मतलब होता है जोड़ना संयोग अब यह जुड़ाव आत्मा और परमात्मा का भी जुड़ाव है तन और मन का भी जुड़ाव है जिस काम में हम प्रवृत्त हैं उसके प्रति जुड़ाव है कुल मिलाकर योग एक सकारात्मक शब्द है जिससे आ, हम पूरक तत्वों को जोड़ते हैं उसका समायोजन करते हैं सामंजन पैदा करते हैं जीवन में भी लय ताल में आबद्ध होने के लिए जिस सशक्त माध्यम की आवश्यकता होती है वह है योग तो योग जुड़ाव का द्योतक है और यह जुड़ाव मूलतः स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर अर्थात तन और मन दोनों का एकाकार होना है जिस वृत्ति की ओर हमें जिस माध्यम से पहुंचने में सहूलियत होती है संक्षेप में योग उसी का प्रतिनिधित्व करता है यह शब्द जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया योग से अभिप्राय जो है योग का मतलब होता है जोड़ना और ये अलग अलग विधि से हम परमात्मा के साथ भी जुड़ सकते हैं और व्यक्तियों से भी भी मिल सकते हैं हैं तो वो भी एक तरह का योगी कहा जाता है कभी कभी कहते हैं कि किसी के आने से भी कहते हैं कि योग रहा तो बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि की योग हो जाता है जी जी <laughs> जी, जी।, <laughs> जी जी योग एक सुखद और सकारात्मक अनुभूति है संक्षेप हाँ। में ऐसा हम कर सकते हैं सही बात है। बहुत ही अच्छी बात आपने बताया मुझे लगता है कि हमारे दोस्त इस वक्त जो कार्यक्रम को सुन रहे हैं वो भी थोड़ा सा अपने रेडियो सेट का वॉल्यूम को बढ़ा ले ताकि योग दिवस पर योग की बातें अच्छी तरह से समझ लें अच्छा इसके आगे मैं ये पूछना चाहूंगा आपसे कि योग की भारत में क्या परम्परा रही है योग से भारत योग के मामले में शीर्ष रहा है यहाँ की परम्परा न केवल शानदार रही है गरिमा में रही है और इसकी निरंतरता रही है योग वशिष्ठ हमारे यहाँ दर्शन के जो कई आयाम हैं उसमें सांख्य योग है कर्म योग है ध्यान योग है और सहज योग है भक्ति योग है तो कुल मिलाकर समय समय पर अलग अलग कालखंडों में योग के प्रतिपादक रहे हैं जिन्होंने भारतीय शैली में जीवन के गूढ़ रहस्यों को खोजने की कोशिश की है और उसमें शारीरिक और मानसिक दोनों अवस्थाओं को सर्वोत्कृष्ट बिंदु तक लाने के लिए एक स्वयं सिद्ध आसन और प्राणायाम आदि के माध्यम से एक विधा को जीवंत किया हमारे यहाँ इसकी परंपरा को देखेंगे तो जब वह उतनी ही पुरानी है जितना कि भारतीय इतिहास की, की पुरातनता और हमें यह भी स्मरण रखना चाहिए कि संदर्भ सभ्यता में उत्खनन से प्राप्त एक महत्वपूर्ण मूर्ति मिली है जिसके बारे में कहा जाता है कि वह एक ध्यानस्थ योगी की है जो ध्यान की मुद्रा में है और जिसकी छवि हमारे मा महादेव से साक्षात मिलती है तो महादेव की सामान्य मुद्रा को भी हम लोग देखते हों कि शिव ध्यान में लीन हैं अपने मानसरोवर में या कैलाश पर्वत पर तो योग में जीवन की विलक्षण अनुभूतियां शुरू से ही स्थापित रही हैं न केवल सिद्धांत में बल्कि व्यवहार में भी इसके द्वारा कई चमत्कार के भी उदाहरण मिलते हैं जिसमें कुछ परिकल्पनाएँ हो सकती हैं अतिशयुक्ति हो सकती है लेकिन शरीर और मन दोनों को स्वस्थ रखने के लिए और आत्मा परमात्मा और कई तत्वों को जोड़ने के लिए योग की महत्ता शुरू से ही उपनिषदीय परंपरा में भी रही है और सहजयोग में हम लोग देखते होंगे महसूस करते होंगे गुरुशिष संवाद के क्रम में भी जिस शैली में प्रवचन होता था जिस शैली में आ, गुरुकुल के अंत्यवासी ध्यानमग्न होकर सुनते थे तो शारीरिक और मानसिक दोनों स्त्रों पर शरीर की सिद्धि और मानसिक सिद्धि की एक परंपरा रही है और ये संयोग से आज भी है बीच में कतिपय कारणों से इसकी धार थोड़ी कुंद हो गई थी लेकिन पातजलि के योग सूत्र की ओर ध्यान जाए हमारा यदि आकृष्ट होता है तो इसकी महत्ता का वर्णन उसमें भी है स्वयं गीता में साक्षात भगवान श्री कृष्ण ने योग के राशियों का उद्घाटन किया है तो कुल मिलाकर पौराणिक परंपरा बाद की परंपरा और योग केंद्र अभी भी हमारे देश के कई हिस्सों में बहुत निष्ठापूर्वक संचालित हो रहा है और देश से बाहर की सरहदों पर भी भारत के मनीषी लोगों ने योग के प्रति जानाकर्षण किया है तो कुल मिलाकर यदि योग के क्षेत्र में भारतीय चिरस्मरणीय योगदान को ध्यान में रखा जाए तो पता चलता है कि हम वैश्विक भाव से भी योगमय जीवन के प्रतिपादक रहे हैं दैनन्दिन के जीवन में योगमय जीवन को दिनचर्या में शामिल करते रहे हैं जिससे हमें प्रत्यक्ष और परोक्ष लाभ होते रहे हैं प्रोफेसर गजेंद्र वर्मा जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया भारत में योग की परंपरा किस तरह से रही है उसके बारे में आपने बहुत ही अच्छी जानकारी दी है आगे बढ़ते हुए मैं एक और सवाल योग के योग से जुड़ा हुआ मैं पूछना चाहूँगा आपसे योग की महत्वता क्या है और इससे होने वाले जो लाभ है मनुष्य जीवन में या व्यक्ति को उसके बारे में स्पष्ट करें योग एक ऐसी विधा है जिससे लाभ ही लाभ है इसका कोई निषेधात्मक पहलूष्टया चिन्हित नहीं होता योग के बारे में जो कुछ सूक्त वाक्य हमारे यहाँ समय समय पर कहे जाते रहे हैं उसमें दो तीन संक्षिप्त सूक्त वाक्यों में श्रोताओं के लिए उत्तृत करना चाहूँगा उसमें कहा गया है योगा कर्म सु कौशलम अर्थात जिस कार्य को संपादित करने में जो जो कौशल चाहिए जो हुनर चाहिए योग उसको प्रे, प्रेरित करता है संरक्षित करता है सुनिश्चित करता है हमारे यहाँ यह भी कहा गया है स्थिरम सुखम इति आसनम जिस मुद्रा में हम लंबी अवधि तक बैठकर ध्यान मनन चिंतन कर सकें योग हमें उसके लिए भी उत्प्रेरित करता है हमारे यहाँ ये भी कहा गया है योगस् चित्तवृत्ति निरोधक इति योगा अर्थात मन की संकल्पनाओं के विचलन को रोकने के लिए योग ही एकमात्र सशक्त माध्यम है जिसके माध्यम से हम एकाग्रता पूर्वक किसी लक्ष्य का संधान कर सकते हैं तो योग हमें निश्चितता की ओर अग्रसर करता है और निश्चितता से जीवन में व्यवस्था आती है शरीर और मन कहा गया है कि शरीर स्थूल स्वरूप है और मन सूक्ष्म है तो सूक्ष्म और स्थूल दोनों का संयोग योग के माध्यम से सिद्धस्थ होता है तो मैं समझता हूँ कि निजी जीवन में व्यक्तिगत जीवन में शारीरिक स्वास्थ्य की दृष्टि से योग परमावश्यक तो है ही सामुदायिक भाव से भी इसे संपादित करने पर समाज में जो एक विचलन है जो एक उच्चृंखलता है जो एक दिशाहीनता है उसको बहुत हद तक नियमित नियोजित किया जा सकता है इसलिए व्यक्ति के लिए परिवार के लिए राष्ट्र के लिए और संपूर्ण वैश्विक परिदृश्य के लिए मैं समझता हूँ कि योग की महत्ता सदैव रही है और आज के समय में इसकी और ज़्यादा आवश्यकता है क्योंकि जीवन की रफ्तार में तीव्रता आ गई है जीवन में ठहराव और चिंतन योग के माध्यम से ही सुनिश्चित हो सकता है नहीं तो ये समाज की विश विश्रृंखलता अनियंत्रित हो सकती है जिसके कुछ घातक परिणाम हम महसूस कर रहे हैं चाहे वो पर्यावरण संबंधी हो या रोजमर्रे के जीवन में आपाधापी तीव्र रफ्तार से कहर ढालने वाली प्रवृत्तियों के अबसकुन होने वाले संदर्भों को इस संदर्भ में देख सकते हैं इसलिए आज भी बल्कि आज ज़्यादा प्रासंगिक हो गया है जब हम स्वयं के लिए कुछ क्षण शरीर और स्वस्थ मन के लिए निकालें और फिर दिन में जो भी हम कार्य करेंगे उसके लिए ऊर्जा की आवश्यकता सदैव वर्तमान रहेगी हमें सतत ऊर्जावान शरीर और मन का साथ रहेगा तो हम कठिन से कठिन लक्ष्य को भी प्राप्त कर सकते हैं बहुत ही अच्छी बात आपने बताया और मुझे लगता है कि काफ़ी जो योग से हमारा जीवन में काफ़ी कुछ बदलाव आ सकता है और हमारे जीवन में हम बहुत ही ऊंचे अवस्था तक पहुंच सकते हैं बहुत ही अच्छी बात आपने बताया एक और बात मैं पूछना चाहूँगा योग को लोकप्रिय बनाने के लिए जैसे कि वर्तमान समय में काफ़ी जो है सरकार की तरफ से भी प्रयास चल रहा है कि योग को बहुत ही विश्व स्तर पर लोकप्रिय बनाया जाए और इसके लिए क्या क्या करना होगा आपके हिसाब से बताइए योग को लोकप्रिय बनाने के लिए क्या क्या, क्या करना चाहिए सबसे तो अच्छी बात तो यह हुई है कि वर्तमान शासक वर्ग विशेष करके राजकीय स्तर पर इसे प्रोत्साहन दे रहा है और उस प्रोत्साहन का एक सकारात्मक परिणाम ये हुआ है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वयं संयुक्त राष्ट्र संघ ने पहल किया और एक अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को विश्वव्यापी स्तर पर आ, मनाने का संकल्प लिया जिसकी पुनरावृत्ति अब वा, वार्षिक अंतराल पर होने लगी है तो राजकीय स्तर पर तो प्रयास अस्तुत हैं लेकिन उन आ, संतों का महात्माओं का सिद्ध पुरुषों का भी कम योगदान नहीं है जो देश के विभिन्न क्षेत्रों में एक संगठनात्मक ढांचे के माध्यम से योग को की जीवन शैली के बारे में विभिन्न संचार माध्यमों के द्वारा जागरण पैदा कर रहे हैं व्यक्तिगत नाम लेना मैं वो ज़रूरी नहीं समझता लेकिन आ, मोटे तौर पर पातंजलि के योग सूत्र को जन उपयोगी बनाने में आ, बहुत सारी संस्थाएं देश के विभिन्न संगठनों में कार्यरत हैं तो ये सामुदायिक प्रयास भी अस्तुत्य है और मैं समझता हूँ कि किसी भी अच्छी प्रवृत्ति की नींव बुनियाद प्रारंभिक अवस्था में डाली जाती है तो बालकों के लिए भी योग सुलभ योग उनके शारीरिक और मानसिक उनकी क्षमता के अनुरूप योग जिसको बाल योग कहते हैं उसकी भी कुछ सरल सहज प्रक्रिया है तो विभिन्न पड़ाओं में व्याप्त लोगों के जीवन की जीवन शैली में जैसे आ, कुछ खास योग होते हैं जो खास व्याधियों में लाभप्रद होते हैं कुछ महिलाओं के लिए विशेष योग आ, हैं कुछ वयस्कों के लिए हैं कुछ अतिशय वरिष्ठ नागरिकों के लिए हैं तो कुल मिलाकर समय समय पर आ, योग मंडली के द्वारा सामुदायिक भाव से योग शिविरों का आयोजन या शिविर एक दिन का भी हो सकता है लघु स्तर पर सप्ताह भर का हो सकता है विशेषीकृत शिविर भी हो सकता है जिसमें व्याधियों के समान के लिए कुछ खास योग की मुद्राओं पर विशेष बल दिया जाता है तो जीवन शैली में शुरू से ही योग को एक साज दुसाध्य प्रवृत्ति न समझ कर, एक आम आदमी एक आम व्यक्ति के लिए भी सुलभ मानकर इसको संरक्षित और स्कूलों के पाठ्यक्रम से इसकी शुरुआत की जा सकती है समय समय पर राष्ट्रीय स्तर के ख्याति प्राप्त योग साधकों का भी विशेषीकृत समागम और उनके आ, प्रवचन से क्योंकि यह केवल प्रवचन की चीज़ नहीं है ये वस्तुतः व्याख्यान और आ, कर्म के माध्यम से प्रदर्शन के माध्यम से जिसको लेक्चर कम डेमोन्स्ट्रेशन सेशन कहते हैं उसके माध्यम से किया जा सकता है और यह भ्रांति दूर करने की आवश्यकता है कि योग के लिए एक खास तैयारी चाहिए सामान्य तैयारी इसके जो भी सोपान हैं अष्टांग योग के हम कहीं शुरुआत से शुरुआत कर सकते हैं जिसमें यम नियम सेल्फ रेगुलेट्री स्कीम्स आसपास के प्रति पर्यावरण के प्रति मित्र समुदाय समाज के प्रति हमारा क्या लगाव होना चाहिए क्या वर्ताव होना चाहिए वहाँ से लेकर आहार विहार आसन और जो जो बढ़ते क्रम में ध्यान समाधि वगैरह की जो पराकाष्ठा है तो इसको श्रेणीबद्ध ढंग से क्रमबद्ध ढंग से हम सहज जीवन में बिना किसी विशेष जटिलता के अपना सकते हैं और खास करके पशुओं की मुद्रा को हम देखेंगे यदि हम थोड़ा उनका अवलोकन करें तो ज़्यादातर हमारे बहुत सारे योग विभिन्न पशु पक्षी के दैनंद दिन में उनकी जो शरीर की संकोचन प्रणाली है उसको ध्यान से देखेंगे तो अधिकांश हमारे योग के नाम भी उसके आधार पर हैं तो कुछ मामलों में हम पशुओं से भी बहुत कुछ सीख सकते हैं नियंत्रित जीवन शैली स्वाभाविक मानवीय संवेदनाओं के साथ इस सब में योग का माती आ, की महती भूमिका मेरे ख्याल से है और होती रहेगी और अच्छी बात आपने बताया कि किस तरह से हम योग को लोकप्रिय बना सकते हैं अलग अलग आयाम उसके आपने बताए हैं और काफ़ी अच्छा लग रहा है हम सभी को आपसे योग के बारे में जानकर आइए अभी और आगे बढ़ने से पहले हम योग के बारे में कुछ नए बातें जानने के पहले अभी लेते एक छोटा सा ब्रेक उसके बाद फिर से जानकारी हासिल करेंगे गजेंद्र वर्मा जिसे आप सुन रहे हैं ब्रह्म का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो माधुबन नाइन्टी पॉइंट सुनते रहो मुस्कराते रहो बिंदियों निर्मल हो ब्रेक के बाद आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है विशेष मुलाकात इस कार्यक्रम में और हम बात कर रहे हैं प्रोफेसर गजेंद्र वर्मा जी से बहुत ही अच्छी बातें योग पर वो बता रहे हैं योग से क्या अभिप्राय था भारत में योग की परंपरा क्या है और भी बहुत सारी बातें उन्होंने बताई हैं एक और सवाल मेरे मन में अभी आ रहा है प्रोफेसर गजेंद्र वर्मा जी बताइए कि डेली दैनिक दिनचर्य में योग का स्थान क्या है योग का इम्पोर्टेंस रोजमर्रा के जीवन में योग का इम्पोर्टेंस क्या है सबसे पहले तो इस भागदौड़ की जिंदगी में कुछ पल ठहराव के अवश्य होने चाहिए कुछ पल अपने लिए शरीर के लिए स्वास्थ्य के लिए अवश्य निकाले जाने चाहिए और इस भ्रांति में नहीं रहना चाहिए कि यह समय की बर्बादी है क्योंकि कहा जाता है कि प्रातः काल से ही संपूर्ण दिवस आ, की दशा दिशा तय होती है मॉर्निंग सोज डटे इसलिए हम जागने के पल से लेकर विश्राम के पल तक जो भी कार्य करें वो हमें ऊर्जा जिससे प्राप्त होती रहे इसके लिए शुरू में ही मैंने निवेदन किया कि यह अपरिमित ऊर्जा स्वस्थ चिंतन स्वस्थ शारीरिक क्रियाकलाप जिसमें नहीं कुछ कर सकते हैं तो कम से कम हम प्रातः काल में अपेक्षाकृत जब पर्यावरण ज़्यादा स्वच्छ रहता है प्रदूषण मुक्त रहता है जागने की कोशिश करें और शरीर में रक्त के संचरण के लिए ये योग किए जाते हैं और योग अपने आप में बुनियादी तौर पर आसन से प्रारंभ होते हैं और आसन से भी पहले वो हमारे आहार विहार से तय होते हैं इसलिए हम क्या खाएं कितना खाएं और क्या ना खाएं इस संदर्भ में ऐसे तो आजकल डायटिशियन लोग सुझाव देते हैं लेकिन परंपरागत भोजन प्रणाली जो हमारी रही है उसमें जो समय का समायोजन है उसका ध्यान रखें और कार्य पर जाने के पूर्व हम कुछ वैसे योगासन ज़रूर करें जिससे शरीर में रक्त का प्रवाह हो खास करके जो हमारे ज्वाइंट्स हैं उसमें रक्त का ठहराव न हो हमें साँझ बैठने में सुखासन की अनुभूति हो और फिर हम जीवन सब जानते हैं कि आरोह अवरोह स्वासों के स्पंदन से चलता है और इसमें लय ताल के लिए प्राणायाम की आवश्यकता होती है और प्राणायाम करने के लिए साज मुद्रा में बैठने की आवश्यकता होती है तो आसन अपने आप में एक बीच का एक मंच है जिसके माध्यम से हम और सूक्ष्म स्तर पर जीवन यापन को गतिशीलता प्रदान करते हैं तो मैं समझता हूँ कि आ, समय भले ही हम कम दे पाएं लेकिन नियमित दे पाएं सप्ताहांत में विशेष समय दें और योग के बारे में योग साहित्य का अध्ययन भी करें फुर्सत के क्षम क्षणों में और कुछ विशेषीकृत जानकार लोगों से भी परामर्श करें कि योग की हर विधा हर व्यक्ति के लिए सुगम नहीं हो सकती है तो कहाँ ये वर्जित है कहाँ रक्तचाप से पीड़ित लोग किस आसन को ना करें कमर दर्द से पीड़ित लोग किस आसन से परहेज करें कितना आगे झुकें और ये पूरक आसन वैसे तो विशेषज्ञता की बात होती है लेकिन रोजमर्रे में हम सामान्य आसन जरूर करें हमें स्मरण होना चाहिए कि स्कूलों में प्रायः हम असेंबली के समय कुछ न कुछ कदम ताल किया करते थे तो उसी का एक व्यवस्थित स्वरूप योग है जो जीवन को मर्यादित करता है जीवन को दिशा प्रदान करता है और इस मर्यादित जीवन से हम अपने कार्य की सिद्धि में कुछ अतिरिक्त कौशल प्राप्त करते हैं और फिर लक्ष्य का संधान होता है योगक्षेम वहाम्य हम ऐसा एल ने भी योग की महत्ता को समझा है तो योग अपने आप में एक स्वस्थ जीवन संतुलित जीवन की आधारशिला तैयार करता है इसलिए हमें के क्रियाकलाप की शुरुआत जीवन से करनी चाहिए। जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि किस तरह से हम रोजमर्रा के जीवन में और हमारे डेली जैसे कि हम लोग अपना कारोबार करते ही हैं उसी के साथ में योग का भी एक निश्चित समय कर लेना चाहिए चाहे सवेरे चाहे सवेरे या शाम को हमें रोज़ हमेशा एक डेली रूटीन में उसको योग का अभ्यास को यूज़ करना चाहिए या आदत बना लेनी चाहिए बहुत ही अच्छी बात आपने बताया और एक बात मैं पूछना चाहूँगा जैसे कि योग शब्द सुनने के बाद या योगासन सुनना के सुनने के बाद काफ़ी चीज़ें हमारे सामने आ जाती हैं कभी कभी थोड़ा सा इसमें कन्फ्यूजन भी होता है और कई लोग योग के अलग अलग विभिन्न नामों से बताते हैं अष्टांग योग और दूसरे एक बहुत सारे ऐसे नाम बताते हैं तो योग के कितने अलग अलग नाम हैं उसके पहलू क्या है देखिए इसमें बिना जटिलता के सीधे सीधी सीधी बात की जाए तो हमारे अष्टांग योग में आठ उपान आदि आठ क्रम हैं और कई बार दुविधा इसलिए होती है कि हम प्रारंभिक सीढ़ियों की उपेक्षा करके सीधे सीधे छत पर पहुंचना चाहते हैं तो ये छलांग योग में नहीं होती है योग में क्रम व्यवस्थित बढ़ते क्रम में जीवन को नियोजित करना पड़ता है और वहाँ से शुरुआत करनी पड़ती है जहाँ से ये सहज स्थूल रूप से प्रकट होता है चूँकि सूक्ष्म मन की तरंगे सूक्ष्म होती हैं तो सूक्ष्म पर ध्यान आसानी से जाता नहीं इसलिए इसकी शुरुआत हम अपने आचार विचार आहार विहार और जीवन को व्यवस्थित करने वाले स्वयं को व्यवस्थित करने वाले स्वयं से शुरुआत करनी पड़ती है और यम जो प्रारंभिक सोपान की पहली सीढ़ी है उसका तात्पर्य ही होता है कि हम स्वयं की हिफाजत करें आत्मनोर अक्षति परम धर्म तो किस प्रकार स्वच्छता के माध्यम से आहार संयम के माध्यम से समुचित बिहार के माध्यम से और कतिपय शरीर के विभिन्न अवयवों के लिए अनुकूल आसनों के माध्यम से जिसमें बहुत सारे आसनों के नाम हमारे पशु के नाम के आधार पर किए गए हैं जैसे शशांगसन कूपमंडूकासन जैसे सलभासन भुजंगासन ये इसके लिए कहीं दूर जाने की आवश्यकता नहीं है आसपास के परिवेश में जिन पालतू और अन्य वन प्राणियों को हम लोग देखते हैं उसके जीवन की सहजता को देखें वो अपेक्षाकृत कम मस्तिष्क वाला होकर भी कितना व्यवस्थित रहता है और हम होमो सेपियन बुद्धिमान जीव होकर भी कितने अव्यवस्थित होते हैं जानते हुए भी जो लाभप्रद चीजें हैं उसको जीवन में आत्मसात नहीं कर पाते तो कुल मिलाकर ये जटिल तो बिल्कुल ही नहीं है और कुछ नहीं कर सकते हैं तो शरीर के विभिन्न अवयवों को फैलाएँ संकोचन करें इसमें श्वास प्रश्वास का ध्यान रखें अब हाँ, क्योंकि जीवन भी एक लय ताल है जिस प्रकार लय ताल के बाद अलग अलग स्वर स्वराग्नि के माध्यम से मनोरंजन करते हैं रस मंजरी का सृजन होता है उसी प्रकार से एक आरोह और आरो श्वास प्रश्वास के नियमन से जीवन ज्यादा ऊर्जादायी होता है ज़्यादा फलित होता है तो यह जटिल बिल्कुल नहीं है इसके बारे में बहुत सारी भ्रामक धारणाएं है, बेबुनियाद हैं यह सहज योग है और सहज जीवन में इसको उतारा जा सकता है ऐसा मेरा मानना है कि किस तरह से अलग अलग जो नाम है उसमें से कोई भी चीज़ आप सीख सकते हैं और अपने जीवन में उसको अपना सकते हैं लेकिन इतना है कि कुछ चीज़ों को समझना बहुत जरूरी है जितना हम समझ लेते हैं उतना अच्छी तरह से हम कर पाएंगे आ, बहुत ही अच्छी बात आपने बताया मुझे लगता है कि अभी आगे बढ़ते हुए मैं एक और ब्रेक लेना चाहूँगा उसके बाद फिर से आपको गजेंद्र वर्मा जी के साथ जोड़ना चाहूँगा योग के विषय में आप सुन रहे हैं ब्रह्मकुमारी इसका सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो माधुबन नाइन्टी पॉइंट विशेष मुलाकात सुनते रहो मुस्कराते रहो प्रभु सिरत की वो है सूरत त्याग तप की वो है मूरत प्रभु सिरत की वो है सूरत हर बंधन से मुक्त ब रहे वो तो गुणों के खान है योगी जीवन बड़ा ही प्यारा ये प्रभु का वरदान है योगी जीवन बड़ा ही प्यारा विचार प्रेम भावना नेक कामना मन में होता शुद्ध विचार धरती पर वो सुख का सूरज धरती पर वो सुख का सूरज बाटी सब में प्यार पांच तत्व का वो है मालिक जग की जीवन दान है योगी जीवन बड़ा ही प्यारा ये प्रभु का वरदान है योगी जीवन बड़ा ही प्यारा ये प्रभु का वरदान है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 आप सुन रहे हैं कुमारीज का सामुदायिक रेडियो रेडियो रेडियो स्टेशन मधुबन 90.4 सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए जी हां नमस्कार रेडियो मधुबन को सुनने वाले सभी श्रोताओं को और हमारे साथ गजेंद्र वर्मा जी हैं जो योग विषय पर बात कर रहे हैं योग एक बहुत ही बेहद रोचक शब्द भी है आकर्षण वाला शब्द भी है लोग इसको जानना चाहते समझना चाहते है लेकिन करने में थोड़ा दिक्कतें आ रही है प्रैक्टिकल लाइफ में उसको यूज करने में दिक्कतें आ रही है तो इसी से जुड़ा हुआ एक सवाल मैं पूछना चाहूंगा कि चारित्र निर्माण या राष्ट्र निर्माण में योग का योगदान क्या होगा कहा जाता है कि किसी राष्ट्र की पहचान उसकी प्रजा से होती है आम नागरिक से होती है तो आम नागरिक यदि स्वस्थ प्रसन्नचित और ऊर्जावान रहेगा तो राष्ट्र भी आम नागरिकों का ही एक बड़ा औसत आँकड़े की दृष्टि से फलाफल है तो स्वस्थ शरीर में स्वस्थ आत्मा का निवास यह शाश्वत वाक्य है तो राष्ट्र की समृद्धि बहुत हद तक इसके नागरिकों के जीवन शैली पर निर्भर करती है जीवन में मर्यादा है तो राष्ट्र मर्यादित होगा स्वशासन स्व अनुशासन आत्मानुशासन यदि है तो हमारा सार्वजनिक जीवन भी व्यवस्थित होगा नियमित होगा उसमें अनावश्यक हलचल नहीं होगी तो मैं समझता हूँ कि जैसा कहा जाता है कि चैरिटी शुड बिगिन एट होम तो हम स्वयं से इसकी शुरुआत करें फिर परिवार में लोगों को इसमें आत्मसात करें फिर आसपास के परिवेश से तादाद में बैठाएं और कुल मिलाकर इसके मानद राजदूत की तरह गुडविल एम्बेसडर की तरह इसको जीव अन्य लक्ष्यों की बात ही एक सामुदायिक लक्ष्य मानकर हम जो कर सकते हैं तो इससे संबंधित साहित्य का अध्ययन करें इससे संबंधित विशेषज्ञों से परामर्श करें और स्वास्थ्य की बुनियादी चीज़ों को जानें किस आसन से किस विधा से हमें कौन सा लाभ हो सकता है कुछ अंग विशेष के भी आसन होते हैं तो यदि कोई शारीरिक व्याधि है तो उसके समन के लिए भी खास खास प्रकार के योग हैं योग अपने आप में कोई पृथक अजीबोगरीब किसी दुनिया से आयातित कोई शब्द नहीं है यह हमारी बिल्कुल सहज परंपरागत जीवन शैली का हिस्सा है तो योग को कहीं से भी एक अजूबा या एक एक जिसको कहते हैं कि दूसरे अंतरिक्ष के ग्रह से आया हुआ आयातित शब्द न समझें और ऐसा आ, कर लेने पर हमें बहुत सारी भ्रांतियाँ होंगी क्योंकि सबल राष्ट्र की सबल बुनियाद में उसके सबल नागरिक होते हैं तो नागरिकों का जीवन उनका चरित्र उनकी अपेक्षाएं उनका लक्ष्य व्यक्तिगत के साथ साथ सामुदायिक और वैश्विक हो तो एक सुंदर विश्व सुंदर देश एक सुंदर वसुंधरा के साथ हम लोग सहज भाव से तादाद में बैठा कर सर्वांगीण प्रगति की ओर निश्चित ठोस कदम उठा सकते हैं तो, तो ऐसा मेरा मानना है कि योग और योग से संबंधित जीवन शैली के सिवा कोई विकल्प नहीं है हमें अराजकता और योग को चुनना होगा तो जाहिर है यह इसकी उपाधेयता को विशेष रूप से रेखांकित करता है इसकी महत्ता अवर्णनीय है इसके बारे में जो कुछ भी कहा जाए वो सब वांछित है और प्रतीत होता है बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि किस तरह से योग का जो है हमारे राष्ट्र निर्माण में और चारित्र निर्माण में योगदान है वो बातें आपने बताई बहुत ही अच्छी तरह से सरल शब्दों में आइए आगे बढ़ते हुए एक और बात मैं पूछना चाहूंगा योग में जीवन की आवश्यकता क्यों है आज के जमाने में आज का युग आप सब जानते हैं कि वैज्ञानिक तकनीकी युग है दुनिया सिमट गई है ग्लोबल विलेज की अवधारणा आ गई है कहीं से कहीं बैठे हम किसी से अंतहीन संवाद कर सकते हैं दुनिया के तमाम रहस्यमयी जानकारियाँ भी अब हम लोगों के लिए सुलभ हो गई है तो आ, कहने का तात्पर्य है कि यद्यपि दुनिया सिमट रही है लेकिन एक अलग किस्म का फैलाव हो रहा है जिसमें इलेक्ट्रॉनिक गजेट जीवन आ, को इस हद तक प्रभावित कर रहे हैं कि व्यक्ति को अपने लिए फुर्सत नहीं है परिवार को जोड़ने के लिए उसके पास अवकाश नहीं है तो ये एक अतिवाद अति गतिशीलता का युग है जिसमें निरंतर प्रवाह ही प्रवाह है और निरंतर प्रवाह के क्रम में बहुत सारी चीज़ें खासकर के मानवीय संवेदनाएं उपेक्षित हो जा रही हैं तो ऐसी स्थिति में मैंने शुरू में ही आपके साथ इस तथ्य को साझा किया कि योग इस आपादापी के दौर में कुछ ठहराव हमें प्रदान करता है कुछ स्वयं के बारे में सेहत के बारे में खानपान के बारे में हमारा सामाजिक सरोकार कैसा हो इसके बारे में कुटुंब के बीच हम किस ढंग से संवाद करें और कुल मिलाकर आ, जीवन की तीव्रता को इसकी तेज रफ्तार को उसी प्रकार नियंत्रित करता है जिस प्रकार के तीव्रगामी वाहन में आ, ब्रेक की भूमिका होती है बेलगाम घोड़ा हमें कभी भी विचलित कर सकता है तो अनियंत्रित मन खुराफात का आपदा को आमंत्रण देता है उससे बचाव का ही एकमात्र जरिया योग है क्योंकि योग में हम तन और मन अपने स्वभाव अपने चिंतन अपने जीवन के बृहत्तर उद्देश्य सबों को जोड़ सकते हैं सबों का सुखद संयोग कर सकते हैं जीवन को यथार्थ परक और एक प्रयोजनमूलक लक्ष्य दे सकते हैं तो जाहिर है कि आज के समय में इसकी उपयोगिता और व्यापक हो गई है और पुरुष से ज़्यादा हो गई है क्योंकि आज के जीवन में ठहराव की बहुत आवश्यकता है जिसकी निरंतर कमी हो रही है तो मैं समझता हूँ कि योग हमें एक उत्तम आधार प्रस्तुत करता है बेहतर जीवन शैली में ताकि हम किसी मानसिक उद्वेलन के शिकार ना हो हमारे चिंतन की दिशा विकृत ना हो और हम निरंतर एक दिशी मार्ग या एकांगी मार्ग में न चलें क्योंकि जीवन संपूर्णता में है समग्रता में है सौंदर्य बोध में भी जीवन है भौतिक उपादान में भी जीवन है और असीमित प्राकृतिक संसर्ग के स्वर्गिक आनंद की अनुभूति लेने के लिए एकमात्र संबल हमारा यदि कोई है तो वह योगी है जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताएं कि किस तरह से योगमय जीवन जीने का आज का जो विशेष Need of the time, need of the hour ऐसा कह सकते हैं हम लोग समय की मांग कह सकते हैं बहुत ही अच्छी जानकारी आपने इस पर भी हमें सुनाया है और जाते जाते मैं कहूँगा आपका व्यक्तिगत अनुभव क्या है योग से व्यक्तिगत अनुभव मेरा यह है कि इसने मुझे कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी जूझने का सामर्थ्य दिया है धैर्य प्रदान किया है इसने मेरे जीवन को अपेक्षित गति दी है दशा दिशा को मर्यादित किया है मुझे व्यक्तिगत तौर पर कई अवसाद के छानों से मुक्त कराया है और जिस काम में मैं तत्पर होना चाहता हूँ उसमें संपूर्ण ध्यानस्थ हो जाता हूँ तो दत्तचित्ता मन की एकाग्रता और मन को अनियंत्रित होने से इसने मुझे बचाया है और मैं महसूस करता हूँ कि पैसे में भी जो मेरी दक्षता है वो उसमें भी योग का योगदान है और योग मेरे ख्याल से शरीर शरीर की दिनचर्या का एक अविभाज्य हिस्सा हो गया है ये संपूर्ण दिन के लिए मुझे ताजगी प्रदान करता है इसमें मैंने अपनी ओर से एक हास्य योग भी जोड़ा है क्योंकि ये परंपरागत लोकोक्ति है कि हास्य परम औषधि है लाफिंग इज द बेस्ट मेडिसिन आज का मनुष्य कतिपय कारणों से महत्वाकांक्षा भी जिसमें शामिल है रफ्तार भी जिसमें शामिल है हंसना जो साज स्वाभाविक है उसको भी भूलता जा रहा है तो हास्य योग भी अष्टांग योग के साथ मैं जोड़ने की अनुशंसा करता हूँ और इससे एक प्रफुल्लित मन निश्चित रूप से हमें जटिल से जटिल लक्ष्य को प्राप्त करने में सहायक इसकी भूमिका होती है तो योग की भूमिका मेरे जीवन में एक उत्प्रेरक की रही है कैटालिस्ट की रही है जिसने निरंतर मेरा मनोबल बढ़ाया है और मुझे सतत ऊर्जा इसने प्रदान की है तो यह व्यक्तिगत अनुभूति है जिसको मैंने महसूस किया है और जब से योगमय जीवन आ, को चरितार्थ में करने लगा हूँ तब से आ, बहुत सारी मानसिक विसंगतियों से शारीरिक व्याधियों से आ, मुक्त हो गया हूँ और मेरी प्रतिरोधक क्षमता बढ़ गई है तो ऐसा मैं भरोसे के साथ स्वयं के भोगे यथार्थ के आधार पर आपके माध्यम से श्रोताओं तक इस बात को पहुंचाना चाहता हूं कि कि इससे मुझे लाभ हुआ है है है तो इसकी सबों के लिए ग्राह्य लाभप्रद जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि किस तरह से योग ने आपको आपके जीवन में कितना लाभ दिया है और कठिन से कठिन समय में भी आपको जो है आगे बढ़ने में योग ने मदद किया बहुत ही अच्छा अनुभव आपने शेयर किया गजेंद्र वर्मा जी हमारे साथ जुड़कर विशेष योग पर बात किया इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया अगले एपिसोड में कुछ नई बातें आपसे फिर सुनेंगे इसी आशा के साथ और हमारे सभी लिस्नर्स को मैं कहूँगा आज का ये कार्यक्रम आपको कैसे लगा इसकी प्रतिक्रिया आप अपने मोबाइल फोन के जरिए चौरानबे चौदह पंद्रह चौदह पंद्रह इस नंबर पर अपने नाम के साथ में मैसेज कर सकते हैं जी हाँ आपका मैसेज पढ़ के हमें बहुत अच्छा लगता है और हम आशा करेंगे कि आप हमें जरूर इस कार्यक्रम के बारे में आपको जो फील आया हुआ है आपकी जो प्रतिक्रिया है वो हम तक पहुँचेगी चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही आप सदा खुश रहें मस्त रहें और योग में निपुण हो जाएं ऐसी शुभ आशा के साथ मुझे दीजिए इजाजत नमस्कार आप सुन रहे हैं ब्रह्म कुमारी सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन नाइनटी पॉइंट फोर एफ सुनते रहो मुस्कुराते रहो योग हो जीवन का आधार शिव पिता से रहे बस प्यार योग हो जीवन का आधार शिव पिता से रहे बस प्यार हो जाए सबका बेड़पा बेड़पा पूजाए सबका बेड़पा योग हो जीवन का आधा पल जो सेवा में बिताए शिव बाबा संग प्रीत जुटाए हर पल जो सेवा में बिताए शिव बाबा संग जुटाए खुशियों के खोल जाए द्वार हो जाए सबका पेड़ पा हो जाए सबका पेड़ पा योग हो जीवन धा जग की नाव को मिले कि ना को मिले किनारा आधे में भी मिले जाए सहारा अंधकार में आए उजिया सबका पेड़ पार पेड़प योग हो जीवन से जीवन भी भर जाए हर एक गुण जो सदा लुटाए सुख से जीवन भी भर जाए हर एक गुण जो सदा लुट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 का बेड़पा योग हो जीवन का आधा